आपने सुनी ऑडिबल स्टूडियोज द्वारा निर्मित एनिमल फार्म लेखक जॉर्ज ऑरवेल प्रतीक दत्त शर्मा की आवाज में एडिटेड बाय स्टूडियो वॉट नेक्स्ट माइकल व्हेल इनका संगीत कॉपी राइट प्रकाश बुक्स दो हजार उन्नीस साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट दो हजार ऑडिबल सिंगापोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑडिबल स्टूडियोज ऑडिबल इंक का एक प्रभाग है